सद्गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक सात ध्यान स्वयं से परिचय गत पियारी ननन का जरलाए नाच गावे भाव बतावे मोतीन मांग भराए रोवे माया खाए पछारा तनिक नगा फिल पाओ जब देखूं तब ज्ञान ध्यान में कैसे मार गिराऊं गिराऊ सिद्धि दो कनक समानी विस्तुगण को भेजा तीन लोक में अमल तुम्हार घर लगे ना तेजा तू तो क्या माया मोही नचा मैं हूं बड़ा नचनी अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है दुनिया बहुत बड़ी है जीवन का भी है विस्तार बड़ा तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा चलता फिरता दिन है मूर्ख चलती फिरती रात है गहराई को कौन पूछता गहरा तो है कूप भी पर न पहुंचता वहां समीरन नहीं पहुंचती धूप भी जीत उसी की जो लहरों का देता रहता साथ है बादल का क्या दोष फोड़ यदि सका न यह नट्टानतु पानी तो पानी है मत कर यो अपना अपमान तू कल्प कल्प का धैर्य जुटे जब बनता तभी प्रपात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है अपना ही मन खो बैठे जब औरों की क्या बात है सहले पगले चुप हो सहले आया जो आघात है इस जीवन में जो भी घटता है तुम्हारे अतिरिक्त कोई और उसका कारण नहीं है तुम हो मालिक अपनी नियति के कोई और विधाता नहीं है जो तुम्हारा भाग्य निर्मित करता है तुम ही रोज अपना भाग्य निर्मित करते हो तुम ही लिखते हो अपनी किस्मत रोज प्रतिपल मूर्छित जियोगे हैं तो नरक में जियोगे होश में जियोगे तो जहां हो वहीं स्वर्ग है मूर्छित जियोगे तो सराए घर जैसी मालूम होगी और फिर बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि सराए सराए हैं तुम्हारे मानने से घर न हो जाएगी आज नहीं कल सराए छोड़नी ही पड़ेगी और तब बहुत पीड़ा होगी इतने दिन की आसक्ति इतने दिन का लगाव इतने पुराने बंधन इतनी गहरी जड़ें सब उखाड़ के जब अनंत की यात्रा पर निकलोगे बहुत पीड़ा होगी लौट लौट कर देखोगे न जाना चाहोगे तड़पोगे पकड़ पकड़ रखना चाहोगे देह को पकड़ोगे मन को पकड़ोगे लेकिन कुछ भी काम ना आएगा जाना है तो जाना होगा कितना ही रो कितना ही तड़फो कितना ही चिल्लाओ चीखो सराएं सराए हैं और घर नहीं हो सकती और जो सराए को सराए की तरह देख लेता है उसने अपने घर की खोज में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा लिया क्योंकि अंधेरे को अंधेरे की तरह पहचानना प्रकाश को प्रकाश की तरह पहचानने के लिए अनिवार्य पृष्ठभूमि है गलत को गलत की तरह देख लेना सही को देखने के लिए भूमिका है दुनिया बहुत बड़ी है जीवन का भी है विस्तार बड़ा तू किस भ्रम में युगों युगों से इस सराय के द्वार खड़ा कभी यह सराय कभी वह सराय कभी यह दे, कभी वह दे, कभी यह यौनी कभी वह यौनी और दुनिया का विस्तार बहुत बड़ा है सराए ही सराए फैली एक सराय से चुकते हो दूसरी सराय में उलझ जाते हो अपना घर कब तलाशोगे अपनी खोज कब करोगे धन खोजा पद खोजा प्रतिष्ठा खोजी अपने को कब खोजोगे औरों की ही खोज में लगे रहोगे अपने से अपरिचित और जो अपने से अपरिचित है वह कैसे दूसरे से परिचित हो सकता है जो अपने से ही परिचित नहीं उसे परिचय की कला ही नहीं आती वह दूसरों से भी अपरिचित ही रहेगा उसका सब ज्ञान मिथ्या है थोथा है जो अपने से परिचित है उसने ठीक बुनियाद रखी ज्ञान की अपने से परिचय का नाम ध्यान है आत्म परिचय की प्रक्रिया ध्यान है और जिसने ध्यान की शिला पर अपने मंदिर को बनाया है उसके मंदिर के शिखर आकाश में उठेंगे बादलों को छुएंगे चांदारों का अमृत उन पर बरसेगा सूरज की रोशनी में चमकेंगे उसके जीवन में गरिमा होगी और जिसने जीवन का मंदिर बना लिया उसके मंदिर में एक दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा होती मंदिर तुम बनाओ परमात्मा तो अपने से आ जाता है प्रतीक्षा ही कर रहा है कि कब बनाओगे कब भेजोगे नेह निमंत्रण कब पुकारोगे मगर पुकारो भी तो कैसे पुकारो ठहराओगे कहां तुम खुद ही सराय में ठहरे हो उस मालिकों के मालिक को सराय में तो नहीं ठहराओगे सराय में वह आएगा भी नहीं उसके योग्य स्थान बनाना होगा एक सूफी कहानी है एक सम्राट एक फकीर को बहुत सम्मान करता था लेकिन जब भी सम्राट मिलना चाहता फकीर कहता मैं खुद ही आता हूं आप परेशान ना हो और फकीर सम्राट के महल पहुंच जाता सम्राट को जिज्ञासा लगी कि कभी फकीर मुझे अपने झोपड़ तक नहीं आने देता राज क्या है एक दिन बिना बताए सम्राट फकीर के झोपड़े पर पहुंच गया फकीर तो खेत में काम करने गया था उसकी पत्नी थी उसने कहा बैठे विराजे। मैं बुला लाती हूं दौड़ूंगी जल्दी ही बुला लाऊंगी खेत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन सम्राट ने कहा मैं यहीं टहलता हूं तू बुला ला फकीर की पत्नी ने, ने सोचा कि शायद खाली जगह में सम्राट बैठ नहीं सकता इसलिए उसके पास जो कुछ भी था फटी पुरानी चटाई वही उसने बिछा दी कहा आप बैठे तो लेकिन सम्राट ने चटाई की तरफ एक दफ़े देखा और कहा कि मैं टहलता हूं तो बुला ला सोचा उसने कि शायद चटाई योग्य नहीं सम्राट के तो उसके पास जो साल थी किसी ने फकीर को भेंट की थी उसे बिछा दिया चटाई पर कहा बैठें? लेकिन सम्राट ने कहा मैं टहलूंगा तू जाके अपने पति को बुलाला समय खराब ना कर फकीर की पत्नी गई जब वे दोनों वापस आ रहे थे तो राह में उसने पूछा कि सम्राट बहुत अजीब आदमी है अपने पास जो प्यारी से प्यारी चटाई थी वो मैंने बिछा दी फिर तुम्हारी जो साल थी जिससे तुम कभी कभी सूखियों के उत्सव में ओढ़ के जाते थे वो भी मैंने बिछा दी उससे ज्यादा कीमती तो हमारे पास कुछ है नहीं लेकिन सम्राट है कि तहली रहा है वो कहता मैं बैठूंगा नहीं टहलूंगा फकीर हंसने लगा उसने का पागल सम्राट को बिठाना हो तो स्वर्ण सिंहासन चाहिए और इसलिए तो मैं उसे बार बार कहता था मैं खुद ही आता हूं हमारे घर में उसे बिठाने योग्य स्थान नहीं है अगर सम्राट के लिए स्वर्ण सिंहासन चाहिए तो परमात्मा के लिए भी कोई सिंहासन भीतर बनाओ स्वर्ण सिंहासन परमात्मा के काम नहीं आएगा चेतना का सिंहासन बनाओ समाधि का सिंहासन बनाओ बुद्धत्व का सिंहासन बनाओ तो फिर तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है तत्क्षण स्वीकार हो जाता तुम भेजो भी नहीं निमंत्रण तो भी परमात्मा आके स्वयं द्वार पर दस्तक दे देता है तुम्हारी तैयारी पूरी हुई कि परमात्मा प्रकट होता है लेकिन तुम पड़े हो सराय में एक से छूटते हो तो दूसरे में उलझ जाते हो सोचते हो शायद यह घर होगा उससे छूटे तो तीसरे में उलझ जाते हो और यह संसार सरायों का विस्तार है बहुत बड़ा विस्तार है इस संसार में उलझने की हमारी जो आदत है उसका नाम माया है माया से ऐसा मत समझना कि यह संसार झूठा है जैसा कि तुम्हारे पंडित पुरोहित साधु महात्मा तुम्हें समझाते कि संसार असत्य है संसार असत्य नहीं है तुम्हारा मन असत्य है संसार तो परिपूर्ण रूप से सत्य है तुम्हारी आत्मा भी सत्य है संसार भी सत्य है लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया है उस असत्य का नाम मन है मन माया है और जिसे माया से मुक्त होना है उसे मन से मुक्त होना होगा लेकिन चूंकि महात्मा समझाते हैं संसार माया है तुम संसार से भागते हो लेकिन भाग के कहां जाओगे जहां रहोगे वहीं संसार बन जाएगा एक झोपड़े में रहोगे तो उसी झोपड़े से मेरा ममत्व का भाव जुड़ जाएगा एक वृक्ष के नीचे बैठोगे तो उसी से ममत्व हो जाएगा कल अगर आके कोई दूसरा उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएगा तो तुम लठ लेके खड़े हो जाओगे कि रास्ता लगो मैं 20 साल से इस वृक्ष के नीचे बैठता हूं ये जगह मेरी और जहां मेरा है, ममत्व है वही माया है माया यानी मेरे का भाव फिर ये मेरे का भाव तुम किस चीज पे आरोपित करते हो इससे भेद नहीं पड़ता धन पे करो पद पे करो त्याग पर करो धर्म पर करो मेरा धर्म तो वहां भी माया शुरू हो गई और मेरा कहां से पैदा होता है मेरा पैदा होता है मन से मन का प्रक्षेपण है मेरा मन गया मेरा गया मेरा गया तेरा गया और जहां न मेरा है न तेरा है वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है पलटू के ये सूत्र प्यारे समझने की कोशिश करना माया तू जगत प्यारी वे हमरे काम की नहीं। कहते हैं कि माया तू जगत भर को प्यारी है मगर हमारे काम की नहीं क्यों हमारे काम की नहीं जिसने एक क्षण भी अमन की अवस्था का जान लिया माया फिर उसके काम की नहीं जिसने पल भर भी झलक पाली समाधि की माया फिर उसके काम की नहीं फिर उसने देख लिया आर पार माया का धोखा जैसे तुम जाते हो ना सिनेमा ग्रह में पर्दे पर धूप छाया का खेल चलता है और तुम भली भांत जानते हो कि धूप छाया है, फिर भी आंदोलित हो उठते हो कभी रोते हो कभी हंसते हो कभी धक से तुम्हारा हृदय बंद हो जाता है कोई ऐसी रोमांचक घटना घटती तो रोमांचित हो उठते हो पर्दे पर कुछ भी नहीं है तुम जानते हो फिर भी भूल भूल जाते हो एक दिन सिनेमा सिनेमाग्रह में बैठ के ऐसे देखना कि तीन घंटे सिनेमा चले तो तीन घंटे स्मरण रहे कि पर्दा है पर्दे पर धूप छाया का खेल है और कुछ भी नहीं और तुम तो बड़े हैरान होोगे अगर तुम यह याद रख सको कि धूप छाया है भूलो ना तो ना तो दुख पकड़ेगा ना सुख पकड़ेगा न रोमांच होगा ना घबराहट होगी न पीड़ा होगी पर्दे पे पर कोई मर जाए तो और पर्दे पर सहनाई बजे किसी के विवाह की तो सब बराबर होगा ऐसी ही दशा ज्ञानी की है ध्यानी की है समाधिस्थ की है उसे इस विराट के पर्दे पर जो भी खेल चल रहा है वो मन का प्रक्षेपण है वह अपने ही मन का फैलाव है वहां कुछ भी नहीं जिस मकान को तुम कह रहे हो मेरा जिस मकान के लिए तुम लड़ोगे अदालत में जिस मकान के पीछे हां हाथापाई हो सकती है सिर खुल सकते हैं गर्दनें कट सकती लहू बह सकता है जीवन लिए दिए जा सकते उस मकान को पता ही नहीं कि तुम्हारा है उस मकान को तुम्हारी कोई खबर ही नहीं तुम व्यर्थ ही लड़े मरे जा रहे हो भरथरी के जीवन में उल्लेख है भर अद्भुत व्यक्ति है जैसा व्यक्ति होना चाहिए वैसे व्यक्ति पहले भोग का सारा संसार देखा और अपने भोग के सारे निष्कर्ष कुछ सूत्रों में लिखे उन सूत्रों का नाम है श्रृंगार शतक वे बड़े प्यारे सूत्र हैं जगत के संबंध में भोगियों ने जो भी वक्तव्य दिए उनमें सर्वश्रेष्ठ चारवाक को भी मात कर दिया एपिकुरस को बहुत पीछे छोड़ दिया मार्स और एंजल्स किसी कोटि में नहीं आते भर ने माया में जैसी महिमा देखी है अपने श्रृंगार शतक में किसी ने भी नहीं देखी लेकिन जो इतना गहरा माया में उतरेगा उसको एक दिन वैराग्य पैदा होने ही वाला है होने ही वाला है अपरिहारी उससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि माया में जो इतने गहरे जाएगा आर पार वो देख लेगा माया की व्यर्थता दूर बैठ के देखते रहो सिनेमा गृह में तो शायद तुम्हें पता भी ना चले कि सामने जो है सिर्फ तस्वीरें हैं और ये जिंदगी ऐसा सिनेमा है जिसका ना तुम्हें शुरू दिखाई पड़ता ना अंत जैसे कि मध्य में तुम पहुंचे हो सिनेमा सिनेमाग्रह में शुरू में पहुंचते तो पर्दा दिखाई पड़ता फिर फिल्में शुरू होती तो तुम्हें पता रहता है यह जीवन एक ऐसा सिनेमा सिनेमाग्रह है जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत तुम हमेशा मध्य में आते हो और मध्य में ही उठ जाते हो यह खेल जारी रहता है इसलिए तुम्हें कभी पर्दा खाली दिखाई नहीं पड़ता लेकिन काश तुम पर्दे के पास जाकर टटोल के देख लो तो तुम बड़े चकित होगे गए वहां कोई भी नहीं है खाली पर्दा है पर्दे पर धूप छांव की माया है धूप छांव का खेल है भरथरी ने बहुत गौर से बहुत गहराई से संसार को भोगा, उसी भोग से उनका योग निकला वे सब छोड़कर जंगल चले गए इस छोड़ के जाने में त्याग नहीं था ख्याल रखना त्यागता तो वह है जिसका मोह अभी हो जिसका मोह ही ना बचा उसका त्याग क्या व्यर्थता दिखाई पड़ गई फिर छोड़ना क्या है छूट जाता है सच्चा त्याग होता है किया नहीं जाता जो किया जाता है वह झूठा वह कभी सच्चा नहीं भरथरी को दिखाई पड़ गई व्यर्थता एक दिन चल पड़े जंगल अपनी तलाश में झांक लिया दूसरे में पाया कुछ भी नहीं अपनी ही कामनाएं अपनी ही वासनाएं प्रक्षेपित हो जातीं, दूसरा पर्दे का काम करता है तो अब इस भीतर कौन छिपा है जिससे ये सारा जादू ये सारा तिलस्म पैदा होता है इसकी तलाश में निकल गए ने समाधि की अपूर्व दशा पाई और तब दूसरे सूत्र लिखे वैराग्य शतक वह भी अद्भुत है जैसे श्रृंगार शतक बेजोड़ वैसे ही वैराग्य हैतक भी बेजोड़ है, है। विराग की भी इतनी गहराई और इतनी ऊंचाई और इतनी गरिमा और इतनी महिमा किसी और ने नहीं गाई मगर यह गा सकता है कोई भर जैसा व्यक्ति जिसने राग जाना हो वही वैराग्य जान सकता है जिसने अंधेरा जाना हो वही रोशनी का अर्थ समझ सकता है और जिसके पैरों में कभी कांटे चुभे हों वही फूलों की कमनीता से परिचय परिचित हो सकता है जिसने जहर पिया हो वही अमृत का स्वाद पहचान पाएगा जंगल में भरथरी एक दिन बैठे एक वृक्ष के नीचे एक शिला शांत मौन ध्यान में लीन तभी कोई घुड़सवार गुजरता है घोड़े की टापों से उनकी आंखें खुल जाती क्या देखते हैं कि घुड़सवार तो चला गया हवा की भांति लेकिन घुड़सवार के झोले से एक बहुमूल्य हीरा गिर गया और वो पड़ा है सामने भरथरी के बेहोसी बड़ी सूक्ष्म में एक क्षण को भरथरी को मन हो आया कि उठा लू बस एक क्षण को एक पुलक बड़ा प्यारा है बहुमूल्य दिखाई पड़ता है हीरों के पारख थे जन्म ही हीरो में हुआ था जिए ही हीरो में थे बहुत हीरे देखे थे लेकिन ये हीरा बहुमूल्य दिखाई ही पड़ रहा था उठा लूं, लेकिन तभी हंसी आ गई कि अपने सब हीरे छोड़कर आया हूं वो किस लिए और ये पराए दूसरे गिरे हीरे को उठा रहा हूं फिर वही जाल फिर सराय में प्रवेश फिर किसी मूढ़ता में बंधने की आतुरता अपने पर हंसे और ध्यान रखना जो दूसरों पर हंसता है वो ना समझे और जो अपने पर हंसता है बुद्धिमत्ता उसकी बुद्धत्व उसका है हंसे मुस्कुराए मन की चालबाजी देखी देखा कि मन अभी भी मूर्छित होने को कितना तत्पर ऐसा मस्त हो रहे थे सोच के मन के ये जाल देखकर मन के प्रति साक्षी हो रहे थे तभी देखा कि दोनों तरफ से दो घुड़सवार आए हैं दोनों की नजर एक साथ हीरे पे पड़ी हीरा था भी ऐसा कि नजर से बच नहीं सकता था सुबह के सूरज में उसकी चमक अनूठी थी उसके चारों तरफ जैसे इंद्रधनुष बुन गया हो किरणें लौट रही थी उससे ददीप्यमान था दोनों घुड़सवारों की नजर एक साथ पड़ी दोनों ने अपनी तलवारें म्यान से निकाल लिया और हीरे के पास टेक दी और दोनों ने दावा किया कि पहले नजर मेरी पड़ी इसलिए हीरा मेरा और भरथरी देख रहे अब भरथरी को और हंसी आने लगी कि ये खेल तो बढ़ने लगा ये खेल तो अब खतरनाक हुआ जा रहा है और देरने लगी तलवारें चल गईं और तलवारें ऐसी चली कि एक दूसरे की छाती में घुस गईं थोड़ी देर में दोनों ही घुड़सवार जमीन पर पड़े थे मुर्दा हीरा अपनी जगह पड़ा था भरथरी ने हंसे और आंखें बंद कर ली और भरथरी ने कहा अच्छा हुआ मैंने उठा नहीं तो यह गति होती नजर तो मेरी पहले पड़ी थी मैं झंझट में पड़ जाता और भरथरी ने कहा कि हीरे को बेचारे को पता ही नहीं कि दो आदमी आए भी गए भी और हीरे पर कितना ममत्व रोप गए कि अपना जीवन चढ़ा गए और हीरे को खबर भी नहीं हीरा धन्यवाद भी नहीं देगा कभी हीरे को फिर मिल जाएंगे तो हीरा पहचाने का भी नहीं उस क्षण भरथरी का अगर कोई सूक्ष्म राग कहीं छिपा रह गया था वह भी तिरोहित हो गया माया तू जगत प्यारी पलटू कहते हैं सारा जगत तेरे प्रेम में पड़ा है वे हमरे काम की ना है। लेकिन हमारे काम की तो नहीं हम जाग गए हमने देख लिया तेरा असली रूप नैनों की अंजलि में जल भर दे दूंगी मैं सांप कि चुप रह बैरी चुप रह तू कागज की नाव चला ले मन को भ्रम से तू नहला ले मेरे मीत मगर छलियां हैं गोताखोर बड़े बढ़िया हैं जाल बिछाकर स्वयं न फसरी रस मुरली का ताप न सहरी बैरी मत बह पानी बिना कमल कब खिलता प्यासे से पानी कब मिलता यह गुलाब का रंग धूल में मिल जाएगा बस न भूल में देख सुहागिन मेरी चुनरी जा अपना पथनाप की सुनरी बहरी मत ढह सोने के हैं देव किसी के चांदी सी में उनकी रानी सुरभि सिंगार परस पारस को अमृत पा जाता है पानी मन मानी मत कर पगलीरी मत मद में आप कि सुनरे बैरिन मत कह तू कागज की नाव चला ले मन को भ्रम से तू नहला ले मेरे मीत मगर छलिया हैं गोताखोर बड़े बढ़िया हैं जाल बिछाकर स्वयं न फसरी रस मुरली का ताप न सहरी बैरी मत बह नैनो की अंजलि में जल भर दे दूंगी मैं शाप की चुप रहे बैरी चुप रहे एक दफा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तो सब नावें कागज की और सब घर बालू से बने और सब सपने पानी पर खींची गई लकीरें और हम कितने दौड़ते कितना श्रम लेते कितना गंवाते कुछ कमाने की आशा है और फिर खाली हाथ जाते और ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो सकती कमाई हो सकती मगर हमारी दिशा गलत है पलटू कहते हैं द्वारे से दूर हो लंडी रे पैठू ना घर के माही कहते हैं आगे बढ़ माया से कहते हैं आगे बढ़ अब कागज किनार में मैं नहीं चलाऊंगा रेत में भवन मैं नहीं बनाऊंगा पानी के बबूलों पर मैं नहीं अब अपनी अभीपसाएं रोपूंगा आगे बढ़, जैसे कोई भिकमंगों को कह दे कि आगे बढ़ो और माया को कहते हैं दासी साधारणता तो आदमी माया का दास है सारे लोग माया की सेवा में लगे फिर चाहे धन चाहे पद चाहे प्रतिष्ठा क्या तुम्हारी माया का नाम है इससे भेद नहीं पड़ता तुम सेवा में संलग्न हो लेकिन जो जागते हैं जरा सा भी जागते हैं उन्हें दिखाई पड़ता है कि हम मालिक हैं हम उस मालिक के हिस्से हैं हम मालिक ही हो सकते हैं उपनिषद कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है हम उस मालिक के हिस्से हैं इतना ही नहीं वह मालिक कुछ ऐसा है कि उसके हिस्से हो नहीं सकते तो जब भी हम उस मालिक से आते हैं पूरा का पूरा मालिक हमारे भीतर होता है पीडी ऑस्पेंसकी ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ दर्शियम आर्गानम में लिखा है कि दुनिया में दो तरह के गणित हैं साधारण गणित साधारण गणित का नियम है आधारभूत नियम कि अंश हमेशा अंशी से छोटा होता है स्वभावता किसी चीज का हिस्सा उस पूरी चीज से छोटा होगा ही एक पत्ते को तुम तोड़ लोगे तो पत्ता वृक्ष से छोटा होगा फूल के एक पखरी को तोड़ोगे तो फूल से पखरी छोटी होगी यह साधारण गणित है आस्पेंस की कहता है और वो ये कहता है कि एक और भी गणित है महागणित पारलौकिक गणित उपनिषद जब कहते हैं पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो फिर भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है और पूर्ण में तुम पूर्ण को डाल दो तो भी पूर्ण बढ़ता नहीं ना घटता ना बढ़ता यह किसी दूसरे गणित की बात हो रही आस्पेंस की कहता है उस दूसरे गणित का नियम है अंश अंशी के बराबर होता है छोटा नहीं होता साधारण गणित के हिसाब से बूंद सागर से छोटी बहुत छोटी महागणित के हिसाब से बूंद में सागर समाया हुआ है बूंद सागर के बराबर है क्योंकि जो राज सागर का है वही बूंद का है आकार पर ना जाओ प्रकार पर मत जाओ ये तो ऊपर की बातें हैं भीतर के राज समझो भीतर के रहस्य में झांको एक बूंद में पानी का सारा रहस्य छिपा हुआ है अगर हम एक बूंद को पूरा पूरा समझ लें तो हमने सारे संसार के सागरों को समझ लिया और इतना ही नहीं जो गहरे गए हैं वो कहते हैं कि अगर हम एक बूंद को पूरा समझ लें तो हमने पूरे अस्तित्व को पूरा समझ लिया क्योंकि एक बूंद में सब समाया हुआ है बूंद में सब राजों का राज छिपा हुआ है फूल की एक पखरी को तुम पहचान लो तो तुमने सारे विश्व को पहचान लिया क्योंकि फूल की एक पखरी में सारा विश्व समाया हुआ है सारे विश्व का हाथ है दान है सूरज कुछ दे गया है सागर कुछ दे गया है चांद कुछ दे गया है तारे कुछ दे गए सब ने दान दिया है तब फूल निर्मित हुआ है और अगर पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल के पीछे पूर्ण शेष रहता है तो फिर कुछ अड़चन नहीं है हम मालिक हैं क्योंकि हम मालिक के हिस्से हैं और हम पूरे पूरे मालिक हैं हम अंशी नहीं अंशी हैं इसलिए उपनिषित कह सके अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए मंसूर कह सका अनल हक मैं सत्य हूं मैं परमात्मा हूं इसलिए जीसस कह सके कि मुझ में और मेरे पिता में कुछ भी भेद नहीं हम दोनों एक एक के ही दो नाम हैं द्वारे से दूर हो लंडीरे ए दासी हट द्वार से पै उठ ना घर के माही सुन घर के भीतर प्रवेश मत करना इधर मैं मालिक हूं पलटू कहते हैं मैं मालिक हूं यहां रास्ता नहीं तेरे लिए वहां जा जहां गुलाम है वहां जा जहां लोग तेरे पैर दबाने को आतुर हैं मैंने तो तुझे, तुझे देख लिया अब ये छायाएं मुझे धोखा नहीं दे सकती